मुक्ति और उसके उपाय कर्म त्याग चैतन्य देव की जीवनी में हम देखते हैं कि भक्ति का उच्छ्वास होने पर वे अध्यापनादि कोई कार्य कर नहीं सके थे सदा सर्वदा मानो नशे में रहते थे छात्रों को पढ़ाते समय केवल एकमात्र नाम की ही व्याख्या करते थे नाटोर के महाराज रामकृष्ण एक विख्यात शक्ति उपासक थे वे सांसारिक विषयों के कार्य कर नहीं पाते थे दिन रात केवल उपासना के भाव में मग्न रहते थे महाराज रामकृष्ण रानी भवानी के पालित पुत्र भी थे और मंत्र शिष्य भी थे रानी भवानी ने विशेष रूप से प्रयत्न किया था कि रामकृष्ण सांसारिक कर्मों से उदासीन न हो जावे यही नहीं जब उन्होंने देखा कि रामकृष्ण का मन दूसरी ओर जा रहा है तब उन्होंने उसके साथ स्पष्ट रूप से विवाद किया राजा विश्वास करते थे कि मंत्रदाता गुरु के प्रसन्न न होने पर साधना में निश्चित रूप से बाधा होने की संभावना है फिर भी वे अपने मन को बहुत प्रयत्न के बाद भी विषय कर्मों की ओर मोड़ नहीं सके दृष्टांत के रूप में उनके द्वारा रचित एक गीत उद्धृत किया जा रहा है जो परमानंदमयी को जानता है वही है परमानंद पाता वह न जाता तीर्थ पर्यटन काली के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनता संध्या पूजा कुछ न मानता जो करे काली वही मानता जिसने छुआ काली चरण सहज ही उसकी विषयों में हुई भूल वह पाएगा भवानों का किनारा वह कैसे खाएगा मूल रामकृष्ण कहते ऐसा व्यक्ति लोगों की निंदा क्यों सुनेगा आंखें चढ़ी हुई दिन रात जिसकी काली नामा अमृत पीयूष पान से वैष्णव कुल तिलक कविरंजन राम प्रसाद सेन के जीवन में देखा जाता है कि तो सांसारिक कर्मों में लगे हुए भी वे किसी भी प्रकार से उसमें अपने मन को नहीं लगा पाते थे कृष्णनगर अधिपति से सौ रुपया बीघा जमीन के प्रतिदान स्वरूप भले ही उन्होंने संस्कृत के विद्या सुंदर का अनुवाद किया था फिर भी देखा जाता है कि जब वे भू कैलाश स्थित जमींदार दीवान गोलोक चंद्र घोषाल के यहाँ नौकरी करते थे तब जिस खाते में हिसाब लिखते थे उसी के प्रत्येक पृष्ठ को असंख्य दुर्गा और काली नाम तथा भक्ति रहस्यपूर्ण भजनों द्वारा पूर्ण कर देते थे जो हो उच्च श्रेणी के साधकों की कार्य करने की शक्ति धीरे धीरे कम होती है यह सुनकर कोई असमय कोई परित्याग न कर देवे क्योंकि ऐसा होने पर बलपूर्वक साधना के क्षेत्र से बाहर जाना हो जाएगा उससे उस उनका मंगल के बदले अकल्याण भी संभावना अधिक है साधक जब यह देखे कि प्रयत्न करने पर भी मन को कार्य में नियुक्त नहीं किया जा रहा कार्य में लगाए जाने पर भी मन दूसरी ओर झुक रहा है और समय समय पर ब्रह्मचिंतन रूप गहरी अन्य मनस्कता आकर कार्य में विघ्न उपस्थित कर रही है अर्थात जब वे देखें कि अविच्छिन्न ब्रह्मानंद पान करने की पिपाशा उनका कैसा केसाकर्षण करते हुए मानव खीच रही है तब उसका कर्म त्याग का समय उपस्थित हुआ है अवशिष्ट जीवन केवल अविश्रांत उपासना में काटने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया है यथा यदारंभेशु निर्विणो विरक्त संयतेन्द्रिय अभ्यास नात्मनो योगी धार्येदचल मन भागवतम श्री कृष्ण का कथन जब आवश्यक कर्मानुष्ठान में दुख के द्वारा उद्विग्न और उसके फल से विरक्ति होवे तब इंद्रियों को संयत करके ज्ञानाभ्यास द्वारा मन को परमात्मा में अचल रूप से धारण करे वशिष्ठ ने रामचंद्र से कहा था तत्रस्थो विगता शंको जीवो जीवत्मागत व्यवहार सर्व सर्वम करो करोतु करो तुवा योग वाशिष्ठ उपशम प्रकरण ब्रह्मस्वरूप में स्थित होकर संकार होकर जीव आजीवत्व अर्थात अमृतत्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है फिर वह कर्म का व्यवहार करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान शिव कहते हैं आत्मान आत्मना पश्य न किंचित दिहे पश्यति कर्म परित्यागे न दोषोस्ति मत मम शिवसंहिता साधक जब अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा का सतत दर्शन करता है और वह एकमात्र परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करता अर्थात जब साधक का हृदय ब्रह्म भाव से पूर्ण हो जाता है तब कर्म परित्याग में कोई दोष नहीं है तावत कर्माणि कर्माणित न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा याव न जाए थे भागवतम श्री कृष्ण का कथन तब तक कर्म करे जब तक कर्म में दुख बुद्धि होकर वैराग्य न आ जावे अथवा जब तक मेरी कथा कथाश्रवण चिंतन आदि में प्रगाढ़ आसक्ति न हो जावे इस श्लोक की अवतरणिका में भगवान श्रीधर स्वामी लिखते हैं काम्यकर्मसु प्रवर्तम से सर्वात्मना विधि इति उत्तराध्याये वक्षति निष्कामकमस्तु ज्ञान भक्ति प्रागेव यशक्ति सोगाधिकारागे तदधीतस्तु स्वल्पताभ्या सिद्धां न किंचितिद सवधिकर्मयोगमाताव काम्यकर्मे प्रवृत्त व्यक्ति को सभी विधि निषेधों का अधिकार है अर्थात उनका पालन करना होता है किंतु निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए साध्यानुसार कर्म कर्तव्य है इस साधानुसार कर्मानुष्ठान में जितना उसे अधिकार है उतनी मात्रा में ज्ञान अथवा भक्ति में प्रवृत्त न होवे इन दो में प्रवृत्त होने पर बहुत अल्प कर्तव्य बचता है और भक्ति अथवा ज्ञान में सिद्ध व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता जिन्हें कर्म त्याग का अधिकार प्राप्त हो चुका है उन्हें परमेश्वर में चित्त समर्पण करके निष्काम कर्म अनुष्ठान करना ही श्रेयस्कर है यस्मय न रोचते ज्ञानम अध्यात्म मोक्ष साधनम ईशापितन मनसा यजेन निष्काम कर्मणा मोक्ष के साधन निरंजन ज्ञान में जिसकी रुचि नहीं है वे परमेश्वर में चित्त निवेश करके निष्काम कर्म का अनुष्ठान करे श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा था यदनिशोधम मनो ब्रह्मणि निश्चलम मै सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर भागवत यदि ब्रह्म में मन निश्चल रूप से लगाने में असमर्थ हो तो निरपेक्ष होकर अर्थात फलादि कामना त्याग कर मेरे लिए सारे कर्म करो उसके द्वारा ही उन्हें उपयुक्त समय पर ज्ञान लाभ होगा और कर्म त्यागियों की श्रेष्ठ पदवी निश्चित रूप से प्राप्त होगी अन्यथा असमय कर्म त्याग करने पर साधक का सभी प्रकार अकल्याण होने की संभावना है क्योंकि उस स्थिति में मन बाह्य विषयों में नियुक्त रहता है अतः परमेश्वर के ध्यान में बैठने पर उसके हस्त पादादि इंद्रियां भले ही कर्म न करती हो पर मन विषय चिंता में लगा रहता है इसे ही शास्त्रकार कपटाचारी या भ्रष्ट कहते हैं कर्मेन्द्रियाण संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूल आत्मा मिथ्याचार उच्च थे या भ्रष्ट कहते हैं इसके अतिरिक्त सभी व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न राग द्वेशादि से परिचालित होकर पुनः कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे लोग कर्म के बिना नहीं रह सकते जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था नहीं ही कश्चित क्षण अपनी जात ष कर्म कृत कार्य तेह सर्म सर्व प्रकृति जै गुण हैं भगवान शिव का कथन है अप्राप्त योग मत्य मर्ना सदा कामा कामलाषिण स्वभाव्जाएँ देवी प्रवित्ति कर्म संकुले बिना कर्मन नहा, पी कर्म न ठंडती क्षण दैन अन विवशा कृष्यते कर्म आधुनिक काल के शिक्षित लोगों में प्राय अनेक उच्च श्रेणी के साधक कर्म त्याग के विषय में विपरीत मत प्रकाशित करते हैं उनकी प्रधान आपत्ति यह है कि कर्म त्यागी समाज का कोई कार्य नहीं करेगा तो समाज उसे भोजन और कपड़ा क्यों दे और उस व्यक्ति को भी समाज के गले में बोझ बनकर क्यों रहना चाहिए किंतु गहराई से चिंतन करने पर स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उच्च श्रेणी के साधक को समाज से प्राण धारण के लिए उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार है यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामीना उभ तयोरन्न मा तो भुंग चांद्रायण चरेत भागवत परसीधर स्वामी की टीका यति और ब्रह्मचारी दोनों पक्वान्न के स्वामी हैं अर्थात अन्य तैयार होते ही सबसे पहले उस पर यति और ब्रह्मचारी का अधिकार है यदि कोई गृहस्थ इनको अग्रभाग न देकर स्वयं आहार करे तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए उसे चंद्रायण व्रत करना होगा श्री कृष्ण ने उद्धव से यति और ब्रह्मचारी के उपरोक्त अधिकार की बात स्पष्ट रूप से कही है इसका कारण यह है कि वे विश्वपति के प्रेम से आकर्षित होकर सारे अंतकरण से उनके चरणों में मन और प्राण समर्पित करके यदि समाज से सामान्य जीवन धारण के लिए उपयोगी वस्तु प्राप्त करने के अधिकारी न हो तो सामाजिक लोग गाय भैंस अश्व हाथी इत्यादि स्वाधीन बनचारी जानवरों को पकड़कर उनके द्वारा यथेष्ट कार्य कराने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं द्वितीय कर्म का त्याग करके अर्थात कर्म में असमर्थ होकर जो लोग अनिर्वच्छिन्न ब्रह्मरस पान में नियुक्त हैं कुछ लोग उन्हें अस्वाभाविक मानते हैं किंतु यह उनकी बहुत बड़ी भूल है क्योंकि हमारी आत्मा का अंतिम पुरस्कार क्या है आत्मा की अनंत काल से हो रही उन्नति का अर्थ क्या है अनंत उन्नति के पथ पर अनंत देव के साथ निरंतर निवास करना अनंतकाल तक उनकी अवच्छिन्न प्रीति सुधा का पान करना अनंतकाल तक उनकी आनंद में गंभीर पवित्र मूर्ति का दर्शन करना एवं निश्चित निर्भर हृदय से अनंतकाल तक उनका जय घोष करना क्या हमारी आत्मा का शेष या अंतिम पुरस्कार नहीं है अतः यही हमारी आत्मा का अंतिम पुरस्कार हो तो इस जगत में रहते हुए भी हम उसका लाभ क्यों न लें यही नहीं जितने शीघ्र इसका लाभ हो उतना ही हमारा मंगल है उतने ही हम धन्य हैं ही इज द हैप्पी मैन हुज लाइफ इवेंट नाउ सोज सम व्हाट अब दैट हैपियर लाइफ टू कम अतः आत्मा के जिस देह भाव की हम परलोक में प्राप्ति की कल्पना करते हैं वही देव दुर्लभ अवस्था यदि किसी भाग्यवान पुरुष को इस जगत में प्राप्त हो जावे, तो फिर क्या वह उसके लिए अस्वाभाविक है यही नहीं देखा जाता है कि परमात्मा के सहित जीवात्मा का योग या एकात्म भाव यही हमारी आत्मा की एकमात्र स्वाभाविक अवस्था है अतः इस जगत में रहते हुए भी यदि आत्मा उसकी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त करे, तो उसके लिए अस्वाभाविक शब्द का उपयोग कभी नहीं किया जा सकता